थ परमल श्रीगुन्वैवांश साधुजातम सहगन रघुन तंद सजीव सातुत पुरजन सहित कृष्ण चैतन्यदेव शिवाधा कृष्ण पा सहगन ललिता शिवशा हरे कृष्ण हरे कृष्ण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 शिल प्रोफाज का विचार में केवल मठ मंदिर में बैठके भजन कीर्तन करना पूरी भक्ति नहीं है कनिष्ठ अधिकारियों घंटे बजाने में संतुष्ट रहते हैं परंतु चैतन्य महाप्रभु के वास्तव अनुगामी जन ओंकी भविष्यवाणी की पृथ्वी ते आचे ज्योतनागर आदि ग्राम सवत्र प्रचार हो बे मोरना इस भविष्यवाणी वाणी की फूर्ति करने के लिए दुनिया के सब महान नगर और ग्रामों में व्यस्त रहते कृष्ण भक्ति का प्रचार है और भक्ति प्रचार का अर्थ है कृष्ण विमुख जनों का दूषित विचार का परिवर्तन और शोधन करना तो इस प्रकार शिल प्रभुपद आदर्श आचार्य थे वे उनका अंतिम स्वास्थ्य पूरा समर्पित थे कृष्ण भक्ति प्रचार वे कभी भी उनका पूरा जीवन में आलास्य प्रकट नहीं किया शिल प्रोपाज बाह्य तो दृष्टि में उनका उस समय जिसमें उनका शरीर तो पूरा कमजोर था शिल प्रोपा फालंग में शायन किया था, उनका अंतर्धान की कुछ दिनों के पहले और उनको श्वास लेना कठिन था तो उस वस्तु में भी शिल भावी संसारिक जनम का उद्धार करने के लिए और भगवान श्री कृष्ण का गुण कीर्तन करने के लिए उस वस्तु में भी शिल उन्होंने बहुत कष्ट से श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया तो ये जगत गुरु का लक्षण है सदैव जगन निवासियों का हित के लिए चिंतित रहते वे सब पति जीवों वास्तव हितैषी है तो शिल प्रोफाद चोदबा विश्व भ्रमण किए थे और बहुत बड़े बड़े व्याख्यात व्यक्तियों से मिलाकर उन्होंने उन सबों को कृष्ण भक्ति प्रचार किया वैज्ञानिक रूप से बड़े बड़े पॉलिटिशियन व्यापारी पत्रकार श्रील प्रभा के बहुत टीवी इंटरव्यू था तो श्रील प्रपद इस प्रकार एक महान व्याख्यात आचार्य बन गए थे श्री कृष्ण की कृपा से परंतु श्रील प्रोपाद चिनादअअ सुनिचे न श्लोक का आदर्श आदर्श दृष्टांत है अपना नाम और यश अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा कुछ भी नहीं थी श्री के पहले और बाद में भी अनेक योगी और स्वामी भारत से अमेरिका और सब पश्चात देशों जाके उनका मायावाद तथा कथित योग इत्यादि का प्रचार किए थे और, और सब उनका संस जो संस्थापन किए थे सब अपना नाम उस संस्थ पर उस संस्थ पर चलाया और इस प्रकार योगी भजन महेश योगी और क्या छिन्मायानंद ये सब अपना नाम सही प्रचार किया लेकिन प्रभुपाद इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्स्टिट्यूशन स्थापन किया शिल प्रभुपाद पूरे दुनिया में कृष्णा का नाम प्रसिद्ध बना और आज तक दुर्भाग्य से शिलो प्रभप का नाम इतना प्रसिद्ध नहीं है भारत में भी बहुत से लोग इसकोन का नाम जानते हैं और भारत के बहा और हरिकृष्ण मूवमेंट जानते लेकिन प्रभुपाद का नाम इतना प्रसिद्ध नहीं है प्रभपद की शिष्यों का कथाव्य है ए भी जोश को सकूग अभी शिल का यश प्रचारित होना चाहिए केवल इस पृथ्वी में नहीं त्रिभुवन में मत भक्ता पूजा भी का श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण की पूजा करने से उनके भक्तों की पूजा करना और भी महत्वपूर्ण है तो शिल प्रभुप अपनी प्रतिष्ठा के लिए उत्सुक नहीं थे और बड़े बड़े लोग से मुलाकात करके भी वे उनके सभी सभी शिष्यों को अनुग्रह किया प्रभुपात तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि ये ये शेषक है वो बहुत नीच है और उसका कुछ दाम नहीं है वो नीच लोग है तो ऐसा प्रपद नहीं सोचे हर तो एक प्राणी को कृष्ण भक्त जैसे देखते थे प्रचार करने के लिए शिलो प्रभप विशेषकर बुद्धिजीवी वर्गो को और नाम व्याख्यात व्यक्तियों को प्रचार किए थे परंतु शिल प्रभात का विचार में हर एक प्राणी मूल्यवान है हर एक प्राणी कृष्णदास है चाहे भी समाज का विचार में बड़ा या समाज के विचार में टूट, चुछ शिलचार में और ये शास्त्र का विचार है कि सब कृष्ण दास है पंडिता समदर्शिना विद्याविनीय संपन्णे गवि हस्ति शुनि छाके पंडित समदर्शन जो वास्तव पंडित है तो समदर्शी है और एक उचना विद्या विनय सम्पन्न ब्राह्मण विद्या ब्राह्मण ग्याय हस्ती हाथी, हस्तनी कुत्ता स्वभा की का मतलब जो कुत्ता का मांस खाते हैं तो ऐसे नीच व्यक्ति नीच नीच व्यक्ति और ब्राह्मण सब आध्यात्मिक विचार में एक ही है ये समर्शन है तो इस प्रकार शिल प्रपत का प्रयास था सब जीव का उद्धार करना और इस प्रयास में उन्होंने व्यवहारिक रूप से कृष्ण भक्ति प्रचार किया थे शिवप्रभा बोले कि बाबू जी आई भक्त हम नहीं चाहते जो अपना कल्याण के लिए ब्रजमंडल में या नवरी धाम में बैठे रहते हैं और कुछ खास काम नहीं करते कुछ भजन करते हैं, कुछ शयन करते हैं और कुछ भोजन करते हैं और इस प्रकार उनका जीवन व्यतीत होता है तो शिल प्रोपात बोले कि हम अर्जुन जैसे भक्तों चाहते हैं जो तैयार है प्राण अर्पण करना श्री कृष्ण की सेवा में प्राण उत्साह करना तो शिल प्रभा पुष्प का थे और काल परसों और आज भी शिल कैसे प्रचार किए थे इसके बारे में हम कुछ कहें। ये बड़े बड़े लोगों से प्रचार किए थे जैसे शिल स्वयं उनका संन्यास ग्रहण करने के पहले मातीलाल नेहरू पंडित नेहरू ने सबों कृष्ण भक्ति प्रचार के शिल्पोपद उनका गृहस्थ जीवन में कई सालों अलाहाबाद में रहते थे जिसमे मातीलाल नेहरू जो जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू के पिता थे रहते थे और उनको और आ, डॉक्टर राधा कृष्ण जो भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रपति थे उनको भी शिल प्रौपद कृष्ण भक्ति प्रचार की और डॉक्टर राधा कृष्ण का मायावाद उनकी भ्रंत धारणा के विरुद्ध शिल बहुत कुछ लिखी और नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री उनको भी शिल कृष्ण भक्ति प्रचार किए थे और उस समय वो यूपी का गवर्नर जिनका नाम विश्वनाथ अभी तो पूरा याद नहीं है तो ऐसे ही पर बहुत बड़े बड़े लोगों को प्रचार किए थे नहीं। और इंदिरा गांधी से भी नहीं सुभाष चंद्र बोस बहुत पहले एक ही स्कूल में गए थे तो वो समय का उपाय भक्ति प्रचार नहीं किए थे इंदिरा गांधी से ईशुल प्रापा का मुलाकात भी और इंदिरा गांधी को कुछ प्रस्ताव देना चाहते थे शिलो प्रभा की आप निवृत्त हो जाओ और संजय को राजा बना दो और सब मंत्री तो दीक्षित ब्राह्मण होना चाहिए और पाश्चात्य देशों के भक्तों फांसो के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस देना कृष्ण भारत में कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए और सब मंत्री सरकार के मंत्री तो सब भाई सा ब्राह्मण होना चाहिए और राज्यसभा लोकसभा दोनों में हर रोज दो बार हरि कीर्तन करना भारत का कल्याण होगा तो okay. शिल प्रत ये सब प्रस्ताव इंदिरा गांधी को बताना चाहते थे <coughs> पश्चात देशों में भी शिल प्रभपात बहुत प्रसिद्ध व्यक्तियों से उनको कृष्ण भक्ति प्रचार किया जिनमें सबसे प्रसिद्ध जॉन लेन और जॉर्ज हैरिसन जो भारत में प्रसिद्ध नहीं है पाश्चात्य देशों में उस समय विशेषकर युव पीढ़ी में बहुत जनप्रिय पाश्चात्य देशों में और वास्तव में विशेषकर जॉर्ज हैरिसन की सहायता से इस हरि हरिकृष्ण मंत्र बहुत जल्दी से पाश्चात्य जगत में प्रचारित हुआ शिल प्रभत स्वयं वो भक्ति संगीत कीर्तन रिकॉर्ड किए थे और शिल प्रभ का एक और विशेष प्रदान था जिससे कृष्ण भक्ति प्रचारित हुआ वो होने उनका गृहस्थ जीवन में एक पत्रिका बैक टू गॉड है स्थापन की और अमेरिका में भी वो बैक टू गॉड हैड पत्रिका के द्वारा उनका कृष्ण भक्ति प्रचार था और समय कहीं महीना में तो हार महीना दस लाइक बैक टू गॉड हेड पत्रिका केवल इंग्लिश में वितरित हुई शिलो प्रपद बोले किस बैक टू गॉड हेड इज पत्रिका हमार हमारा इसको का मेरुदंड शिल का एक और प्रधान गुरुकुल आजकल वो गुरुकुल का नाम है वो भारत में जो वो गुरुकुल जो है तो अधिकांश अधिकांशों में भौतिक साधारण सामाजिक तथा शिक्षा होती है परंतु शिल प्रपद के गुरुकुल में भागवत गीता श्रीमद भागवत की शिक्षा थी और शिल प्रपद का भी छा था की सर्वोत्तम शिक्षा है वो जिससे सच्चरित्र बनाना है तो एम एस होना जरूरत नहीं है आवश्यकता है कि छात्रों आदर्श होंगे तो इस प्रकार प्रोपाद उत्पाद पारंपरिक गुरु को पुनर्स्थापन किया था एक प्रधान एक और की विशेषकर गौर मंडल में अर्थात पश्चिम बंगाल में और ओडिशा में भी और भारत में विभिन्न स्थानों में श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके पाषद गण की लीला स्थल और भजन स्थल का उद्धार और संस्कार करने के लिए शिल प्रति वेदांत स्वामी चरचित्र स्थापन किया जिसका उद्देश्य था और जैसे सब लुप्त तीर्थों का संस्कार कर शिल का एक और प्रदान है आधुनिक युग में एक आध्यात्मिक आर्ट चित्रशिल्पी और सभी प्रकार की वैदिकी और वैष्णवी संस्कृति का उद्धार किया था शिल विशेषकर चित्र बनाना और शिल की पुस्तक में बहुत सुंदर चित्र रखा है जो शिल प्रो आध्यात्मिक जागह देखने के लिए ही सब खिड़की इस मंदिर में भी इस प्रकार चित्र है पंच की चैतन्य महाप्रभु कृष्ण लीला जो तो इस प्रकार आर्ज के द्वारा शिल प्रभाद भी प्रचार किए थे और शिल प्रपाद की एक बड़ी इच्छा थी एक्चुअली ये उनका गुरु महाराज एक प्रख था प्रदर्शनी के द्वारा आध्यात्मिक प्रदर्शनी के द्वारा कृष्ण भक्ति प्रचार शिल प्रोपाद इसको उनका संस्थापक आचार्य थे और ऐसा विशाल संस संचालन संचालन संचालना तो सरल नहीं है और श्रील प्रोपात के सभी शिष्य युवक थे और अनभिज्ञ सांसारिक व्यवहार में तो श्रील प्रोपात भक्ति प्रचार करने के साथ साथ उनका पूरा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का देखभाल किए थे और संचालन किए थे विशेषकर पत्र लिखने से तो फोन टेलीफोन बहुत कम प्रयोग किए थे व्यक्तिगत उनके शिष्य मुख्य शिष्यों को व्यक्तिगत मौखिक सलाह देने से और पत्र लिखने से शिल प्रौपद उनका विषाल अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ संचालन किया थे शिल प्रौपाद के बारे में शास्त्र में कुछ इंगित है इसके बारे में इसके कह थोड़ रहे थोड़ा सा बोला है वो की श्रीमद भागवत में कि श्रीमद् भागवत का प्रचार पापी जनों की सभ्यता में आध्यात्मिक क्रंथी होगी उसके बारे में बोला कहीं बा बोला कि चेतन्य महाप्रभु की, की भविष्य बात्य आचे जोत नागर आदि ग्राम सवत्र प्रचार हो बे इस भविष्यवाणी पूर्ण की शिल और की चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त दुष्ट पति जनों का उद्धार करेंगे इसके बारे में भी और कुछ भी शास्त्र में शिल के बारे में या परोक्ष रूप से उनके बारे में है इदम स्थान फरित्याज विदेश गम्य थे माया पद्मण ने वो श्रीमदभागवत में भक्ति देवी कहते हैं कि इदम स्थानम फरित्याज इस स्थान से इस स्थान को फरित्या करके विदेश गाम्य थे मैं विदेशियों तो भक्ति देवी शील प्रभुपाद के द्वारा विदेश गए पहले बोला श्रील शिल प्रभुपाद वृंदावन में नहीं रहते थे तो कुछ साधारण रीति है कि वृद्ध निवृद्ध भक्तों वृंदावन में रहते है तो अंतिम स्वास्थ्य और परंतु शिल वृंदावन के बाहर गया अमेरिका गया तो ऐसा नहीं है कि शिल वृंदावन को छोड़ दिया तो शिल उनका हृदय में वृंदावन लेके गया और वो व्रजभाव अर्थात प्रेम प्रेमयुक्त कृष्ण सेवक वो भक्ति भाव व्रज भाव अमेरिका में स्थापित किया और अमेरिका में भी शिवप्रपाद न्यू वृंदावन नव वृंदावन स्थापन किया न्यू वृंदावन न्यू मायापोव न्यू गौलोक तो कैसे अमेरिका में न्यू वृंदावन हो सकते वृंदावन तो वृंदावन है वृंदावन भारत में है तो कैसे अमेरिका में न्यू वृंदावन हो सकता हो सकता है यदि उस न्यू वृंदावन में तो एक ही भाव होता है वो व्रज भाव क्या है कि सब व्रजवासियों सब कुछ करते हैं केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनका जीवन का जीवन है श्री कृष्ण तो वो भावना शिल अमेरिका में स्थापन किया थे और इस प्रकार शिला तो कभी भी वृंदावन को नहीं छिल प्रभुपाद सदैव वृंदावन में रहते हैं और उन्होंने वृंदावन का बाहर जाके भी और जहां भी जाते थे साथ में वृंदावन को लेके गया और वो व्रज भाव दूसरे व्यक्तियों का हृदय में स्थापन किए थे कृष्ण स्वधाम भगते धर्म ज्ञान दिवी सह कला कलो पुराण पुराणार्को धुनोदिता श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भागवत के बारे में लेखे कि भगवान कृष्ण स्वधाम लौटे गए हैं और श्री कृष्ण धर्म और ज्ञान का मूर्ति है इस कल युग में जिसमें सबकी आध्यात्मिक दृष्टि नष्ट होती है खाली युग में लोग जो अधार्मिक है अज्ञानी है आध्यात्मिक प्रकाश में लेंगे श्रीमद भागवत से तो शील प्रभुपाद इस वाक्य को पूर्ण किए कि लोग जो अधार्मिक अज्ञानी थे तो अभी पूरा धार्मिक और ज्ञानी होते हैं श्रीमद् भागवत का भक्ति तत्व ज्ञान प्राप्त करने से तो शिल प्रत के द्वारा इस भक्ति तत्व ज्ञान भागवत तत्व ज्ञान प्रचारित हुआ था शिल भक्ति विनोद ठाकुर उनकी सज्जन तो पत्रिका में अठारह सौ पंचासी साल में मतलब एक सौ चौतीस साल के पहले उन्होंने देखी कि तुरंत ही नाम संकीर्तन का अतुल पूरी पृथ्वी पर प्रचारित होगा वो दिन आएगा जिसमें भाग्यवान अंग्रेज फ्रेंच, रूसी जर्मन और अमेरिकी लोग तो का मृदंग कार्टेल इत्यादि लेके उनके अपना देशों के शहरों और रास्ते में हरि कीर्तन करेंगे वो दिन कब होगा तो भक्ति ठाकुर की भविष्य दृष्टि थी कि तुरंत वो दिन आएगा जिसमें पाश्चात्य देशों में भी हरि कीर्तन प्रचारित होगा और सुलभ उपाद उनकी भविष्यवाणी की पूर्ति की शिल का जन्म कुंडली में भी ये भविष्य दृष्टि थी कि उनका वृद्धाभाष्ट में उनका उन्नत उम्र में वे भारत के बाहर जाकर अनेक मंदिर स्थापन करेंगे सुशील तो प्रोपाद जहां जहा जाते थे तो कृष्ण भक्ति भावना का वातावरण स्थापन किए थे तो कैसे मतलब शिलप्रौपद तो शिल प्रौपद श्री कृष्ण के विशेष भक्त है और भक्ति फलादिनी शक्ति से भिन्न है रादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्री राधा ठाकुरानी था, है रादिनी का मतलब आनंद प्रेम आनंद, भगवान कृष्ण सचिद आनंदमय है और उनके भक्तों विशेषकर आनंदित होते हैं कैसे वो अंतरंग शक्ति से संचारित हुए राधा कृपा शक्ति से संचारित हुए सदैव प्रेमानंद में निमग्न रहते हैं तो इस प्रकार शिल प्रत जहा जहां जाते थे वहां वहां उनके विशेषकर उनके शिष्यों शिल प्रपद का व्यक्तिगत उपस्थिति से महान महान भावयुक्त और शिल बहुत से भक्त केवल शिल प्रपद का दर्शन करने से तो इतना सा प्रसन्न हुए कि रोते थे और मूर्छित हुए और बहुत उत्साह से कीर्तन करते थे विशेषकर शिल प्रपद जब अमेरिका में किसी भी एफर्थ में आ गए तो बहुत बहुत भक्त कीर्तन दंगल खर्चव घंटा सब कुछ लेके बहुत तीजी कीर्तन किए थे और वो सब अन्य लोग सब सवारी और एफ के कर्मचारियों तो क्या हो रहा है और तो केवल को प्रापक कि हम में है, और दूसरे लोग है, तो कुछ, ऐसा कुछ, तो सब कुछ भूल किए थे शिल प्रोपत जब आए थे तो उनके सब शिष्यों तो और सब कुछ भूल किए थे और जैसे वे साक्षात वैकुंठ में है तो ऐसे अनुभव किए थे तो ऐसे और बहुत बहुत और भी लक्षणों से समझना चाहिए कि शिल महाभगवतों महान है महाभगवतों में भी महान ही है और उनकी कृपा से हम आज तक अवसर मिलते हैं श्री कृष्ण की भक्ति करने का प्रयास करने तो विशेषकर इस दिवस पर हमें हमे प्रोपाद की कृपा के लिए याचना करते हैं जिससे हम सदैव उनकी सेवा में नियुक्त रह सकते हैं और उनकी सेवा में उनकी दिव्या प्रसन्नता से कुछ कर सकते हैं। है शिल्त स्वयं बोले की तो आपना मंदिर में बैठ के अपन गुरु महाराज की प्रशंसा करना वो ठीक ही है परंतु गुरु महाराज जैसे अर्थात शिल प्रपा जैसे प्रचार करना चाहिए सिर्फ अपन मंदिर में बैठ के ही शिलोप्रपा का गुणगान करना अच्छा है उससे और अच्छा है शिलोप्रपा जैसे दुनिया में जाकर ज्ञान का तलवार लेके भगवद गीता का ज्ञान लेके कृष्ण भक्ति प्रचार करना तो इस दिन में हम शिल प्रभात की कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं जिससे हम उनकी सेवा में कुछ कर सकें। हम अगर हम आपन को शिल प्रपद का दास शिल प्रपद का दास का दास मानते हैं तो हमको पूरा प्रयास करने चाहिए पूरा जीवन को उत्साह करने चाहिए उनकी सेवा में और वो सेवा के लिए हम का आज प्रार्थना करते हैं हरे कृष्ण शिल प्रभा देखी जय शिल प्रभा के अनुगामी जन की जय हरे कृष्ण